अब जब भगवान ने पर्वत को रख दिया ब्रजवासियों तो ने नंद बाबा से कहा कि वो छोरा तेरा नहीं तेरा कि तेरा छोरा दिव्य पुरुष है कौन है नंद बाबा ने कहा जब गर्ग आचार्य जी हमारे यहाँ आए थे मेरे पुत्र का नाम कौन किया था वैसे तो उन्होंने कहा था कि गुप्त तो लीला है किसी को कहना मत उस वक्त उन्होंने हमसे कहा था कि हर युग में तेरे छोरे का अवतार होता है ये दिव्य पुरुष है ये भगवान है इस तरह से उन्होंने ये महिमा भगवान की बतायी ऐसे भक्त वांछा कल पत्थर भगवान को हम बारम्बार कोटी को नमस्कार करते है गोवर्धन जी के माता पिता कौन है भारत में पश्चिम दिशा की ओर शलमलिप है शलमलिद्वीप के बीच बीचों बीत दुर्णाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन जी ने अवतार लिया। एक दिन ऋषि ने से कहा कि तुम पर्वतों के स्वामी हो मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट ये प्रार्थना करने आया हूँ कि तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो मैं काशी में तुम्हारे पुत्र को स्थापित देगा और उसके ऊपर बैठकर तप करूंगा ऐसी मेरी अभिलाषा है चल तो बेचारे परेशान होंणाचल ने बोला ये महा ये पुत्र मुझे बहुत प्यारा है गोवर्धन मुझे बहुत प्यारा है आपके श्राप के भय से आपके हाथों में मैं अपने पुत्र को देता हूँ उस वक्त गोवर्धन जी ने कहा कि मुनि मेरा शरीर जो है गोवर्धन जी कह रहे हैं ऋषि से आठ योजन लंबा आठ योजन कितना हो गया बारह किलोमीटर से बारह किलोमीटर से आठ योजन कितना हुआ गया तो किलोमीटर हो गया दो योजन ऊंचा और पांच योजन चौड़ा है ऐसी दशा में आप मुझे कैसे ले चलेंगे ऋषि ने पुलिस ऋषि बोले बेटा तुम मेरे हाथ में बैठकर सुख पूर्वक चलो जब तक काशी नहीं आ जाता तब तक, तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही रखूंगा गोरधन जी ने कह दिया हे मुनि जी मेरी भी एक प्रार्थना है आस्था बोले क्या यदि आपने मुझे एक बार भूमि पर रख दिया वहाँ से मैं उठने वाला तो भगवान कुछ न से भी पहले जो इस है ऋषि है, इस निकले वृंदावन आ गया वृंदावन को देख कर गोवर्धन जी को प्रसर भारी हो गए जब भारी हुए तो ऋषि को क्या हुआ मलमूत्र की शंका हुआ मल मलमूत्र आ गया तो ऋषि ने मल तो मलमूत्र त्यागने के लिए गोवर्धन जी को बीसों बीच वृंदावन कर दिया और तो मल त्याग नहीं चले। जब मल मलमूत्र त्याग कराए उठाए तो गोवर्धन जी उठे ही ना पुलस्ल स्थापित करोगे अब हम वहां से उठने वाले हैं नहीं क्योंकि क्यूँ हके हो गए गोवर्धन जी वृंदावन को देख कर ने गोवर्धन जी को श्राप दे दिया तुम काशी नहीं जाओगे मेरे सामने मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि प्रतिदिन हर रोज तुम तिल के जितने घटोगे इसलिए गोवर्धन जी घट से जा रहे हैं क्या हो रहा है? घटते जाएंगे छोटे होते जाएंगे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम इसी तरह से गोवर्धन जी घटते जाए जब तक इस धरती पर भागीरथी गंगा है और सूर्य गोवर्धन जी है तब तक कलयुग का प्रभाव यहाँ नहीं हो सकता बोलो दिन बंधु भगवान की भक्त वत्तल भगवान की तो आपको ये शिक्षा मिली है इस कथा ऐसी जब तक गोवर्धन जी मौजूद है और गंगा जी मौजूद है तो ऐसे वैष्णव बनते ही जाएंगे बनते ही जायेंगे बनते ही जायेंगे आज चार भक्तों को आशीर्वाद मिल गया है ये हमारे भक्त बन गए इनको भगवान ने कृपा कर दी नौ दिन की कथा पर इनकी कृपा हो गई है अब आइए गोवर्धन पूजा की विधि जानते हैं तो गर्ग समीता के गिरिराज कांड जी के अध्याय में लिखा है गोर्धन पूजा के विषय जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो तुलसी दल जो होता है तुलसी दल कैसे होता है कि आप किसी कलश में पानी लेते हैं और उसमें अगर तुलसी पत्थर डालते हैं तो पूरा पानी तुलसी दल हो जाता है सुशी दल होना चाहिए गंगा जी होनी चाहिए यमुना जी होनी चाहिए इनका जल और छप्पन भोग अग्नि का ओम यानी कि यज्ञ भी कर सकते हो ब्राह्मण की पूजा गौ की पूजा देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए गंध पुष्प चलाना चाहिए और अंत में ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए भोजन कराना चाहिए यहाँ तक अगर कोई चंडाल भी आ जाए कोई तो पापी भी आ जाए बोले वो भी भोजन में छूटना नहीं चाहिए गोर्धन पूजा के लिए जहाँ गोवर्धन की शीला नहीं है वहाँ गोबर का बनाना चाहिए गौ माता का जो गोबर है ना उसको बनाना चाहिए गोवर्धन जैसा वर्धन है यहाँ पर यदि कोई गोवर्धन शीला है वहां से लेकर आना चाहता है कहाँ से वृंदावन से तो जितना बड़ा जितनी बड़ी वो गोवर्धन जी की, की शिला उठाएगा उतना बड़ा वहां सोने का रखना पड़ेगा और अगर आप नहीं रखोगे तो महारौरव नाम के नरक में आपको जाना पड़ेगा ऐसा वर्णन है मैं जब हम जब गिरगाजी की परिक्रमा करते हैं तो पूछड़ी के लोटा पूछड़ी के लोटा वहां पर भगवान ने उनको विराजमान किया है उनकी गाथा ऐसी कथा है कि जब हम गोर्धन परिक्रमा करते हैं तो उससे पहले उनको नमस्कार करते हैं पूछड़ी के लोटा को क्यों पूछड़ी के लोटा को सिर्फ नमस्कार करते हैं क्योंकि भगवान उनसे आगे पूछते हैं कौन कौन आए थे क्या हुआ था तो पूछड़ी के लोटा जो है बताते प्रभु ऐसे ऐसे भक्त आए थे और उन्होंने आपकी परिक्रमा करी तो पूछड़ी के लोटा आरोप थे हम वहाँ के जो पंडित है उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया बताए भाई ऐसी लीला हुई हमने पूछ रही लोटा जी कोई बताती है कि हम कहा से आए आपको जानते ही हो बता देना भगवान ऐसी हम यहाँ ऐसी आए गोन जी तो उस वक्त मेरी इच्छा हुई कि मैं गिर जी में शिला उठाऊंगा तो उस तो मैं पन्ने जी जो महाराज जी थे उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा प्राध मत करना और जो शर्मा जी जो थी दीदी जी उन्होंने मना कर दिया तो उस वक्त मैंने गर्भ संहिता नहीं पढ़ी थी जब मैंने घर के संता पढ़ी मैंने कहा भाई ठीक ही किया मैं उनको लेकर भी आये गिरिराज जी को बोलो गोवर्धन महाराज की जय अब जब गिरिराज जी भगवान ने स्थापित कर दिया था भगवान इंद्र पर नाराज थे उस वक्त इंद्र स्वर्ग से काम दे गाय को लेकर आए और आकाश गंगा का जो जल है वो एरावट हाथी की है। गौ माता आगे आगे देवराज इंद्र की गोर्धन पूजा कब होती है कार्तिक मास की जब अमावस्थ आती है उसके बाद दूसरा दिन कौन सा होता है प्रति प्रता चांद की पहली तारीख होती है। तो कुछ व्यापारी लोग कहते तो कि नया साल जिसको हमारी भाषा में राम राम विश्व कहते हैं उस दिन गोवर्धन पूजा जो है आरम्भ और दुआ पर ने क्या किया था वो भयंकर वर्षा कर दी थी और तीसरी तीन तारीख को भगवान ने क्या किया था गोवर्धन को उठाया था कार्तिक मास की तृतीया को तीसरी तारीख को तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यानी कि तृतीया से नवमी तिथि तक भगवान ने सात दिन गोरधन जी को क्या किया उठाया फिर भगवान ने इस पर्वत को दसवें दिन स्थापित कर दिया था उस वक्त इंद्र आए दसवीं को और इंद्र ने दस लोकों में भगवान की स्तुति की इंद्र ने और काम ने भगवान को नमस्कार किया और भगवान का नाम गोविंद हो गया बोलो गोविंद भगवान की जय ये भगवान गौ और ब्राह्मणों से क्या करते है प्रेम करते है इसलिए भगवान का नाम गोविंद हो गया बोलो दीन बंधु भगवान की जय हमारे पांच नाते हैं कितने नाते है हमारे पांच नाथ सबसे पहले जगत नाथ जगन्नाथ कीजमाने पूरी है श्रीनाथ अच्छा जगन्नाथ जी हु और श्रीनाथ जी ऐसा है तीसरे हैं द्वारका नाथ बोलो द्वारिका दृष्ट की हैं। और चौथे है बदरीनाथ और पांचवे हैं बोलो गोवर्धन नाथ की ये पांच नाथ हमारे और सात तो पूरी, पूरी है कितनी हैं सात पूरी ये सात पूरी भगवान के अंग हैं तो सबसे पहले पूरी कौन सी आती है अवंती पूरी अवंतीपुरी क्या है बोले भगवान के चरण है अवंतीपुरी क्या है भगवान के चरण है फिर कांशीपुरी कांशीपुरी भगवान की कमर है क्या भगवान द्वारका पूरी भगवान की नाभि है और चौथा हरिद्वार पुरी वो है भगवान का हृदय हरिद्वार क्या है भगवान का हृदय हरिद्वारपुरी फिर तो आता मथुरापुरी मथा मथुरापुरी भगवान का कंच है, काशीपुरी काशीपुरी नाथ है इसलिए जो भी डिबली ब्राह्मणों को मिलती है वो काशी से काशीपुरी काशी नाथ है और सातवा है अयोध्यापुरी अयोध्यापुरी भगवान का स्तर है फुलभक्तमस्थल भगवान की ये सात पूरी है हमारे अब हम गिरिराज जी का वर्णन करते की गिरिराज जी का शरीर कैसा है वृद्धा बना तो यहाँ पर गिरिराज जी के अंगों का बताया गया है, जो मुख्य मुख्य गिरिराज जी का वो है शिंगार मंडल जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अनकुट लीला करी थी यानी कि जहाँ पर भोग लगाया गया था वो कौन से क्या है भगवान का मुख ऐसे कहते है मंडल दूसरा गिरिराजी के नेत्र नेत्र कौन है मूल मानसी गंगा मैया मानसी गंगा गिरिराजी क्या है नेत्र है और नासिका चंद्र सरोवर ये गिरिराज जी जी क्या है नासिका है, है। गिरिराजी के कौन है गोविंद को है। और गिरिराज्य की छुट्टी कृष्ण कुंड गिरिराज्य की जीवा राधा कुंड और गिरिराज्य के कपोल यानी के खोपड़ी ललिता सरोवर गिरिराज्य के कान गोपाल कुंड है और गिरिराज्य का ये मतलब जो पूरा वो है चित्रशिला और गला वो है गोविंद शिला ये गिरिराज जी के अंग बताए गए हैं बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे इस तरह से जो है गिरिराजी का यहाँ पर हे कथा का आप सबने सुना श्रवण किया दस श्लोकों में इंद्र ने पूजन किया दर्शन थी दूसरे दिन एकादशी का वर्ग गया और नंद बाबा एकादशी निर्जल रखते हैं नंद बाबा को एकादशी में ब्रह्म हो गया नंद बाबा को ऐसा लगा कि ब्रह्म बेला हो गई पर रात के बारह बजे यमुना जी में स्नान करने के और यमुना जी में जो वरुण देव के पहरेदार थे उन्होंने नंद बाबा को बंधी बनाया और वरुण लोक लेकर चला कुछ बच्चे भी गए थे बाबा के संग बच्चों ने कहा बाबा ने डुबकी मारी ये तो हमने देखा पर अभी तक तो बाबा निकले ही नहीं बारा के कहीं कहीं काफी समय गुजरे जीत गया अब तो बच्चे दौड़े जोड़े गए कृष्ण से कहा कि नंद बाबा काली दिल में डूब गए यमुना जी में डूब गए भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में गए यमुना जी तो तो ने कहे तो भगवान यमुना से वरुण लोक जब भगवान वरुण लोक गए तो वरुण जी ने खड़े होकर भगवान का स्वागत किया आइए सरकार आपका स्वागत भगवान ने कहा हे वरुण जी आपने हमारे पिता को बंदी बना लिया सब कौन अरे बाबा हमारे पिता से ही है जिन्हें आपने बंदी बना रखा और वरुण देव ने कहा अरे ये मेरे सैनिक मूर्ख बंदी बना नहीं करा अरे मुक्त करो इनको जल्दी से अब तो महाराज बाबा को तो ध्यान बाबा को नमस्कार किये जा रहे लंबे लम्बे इस तरह से अपनी हैसियत के मुताबिक भेद वहाँ पर भगवान को अर्पित किए और भगवान जो है यमुना जी से वरुण लोग से बाहर सबने पूछ लिया बाबा क्या हुआ बाबा मस्कुरा किसी ने कहा अरे बाबा का जल समाधि लगाकर सो गए थे कहा चले गए थे आप बाबा ने कहा हमें भ्रम हो गया हम समझे भ्रम मिला और हम रात्रि में स्नान करने चले गए वरुण देव के सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया लेकिन ना जाने कन्हैया की क्या रिश्तेदारी निकल आए मित्र का निकल आतना बड़ा देवता होकर अपनी गद्दी से उठ गया और कन्हैया को वहां दिया अरे मेरे पुत्र को तो बड़े बड़े लोग जानते हैं बाबा बड़े प्रसन्न हो हैं इस तरह से भगवान ने अपने बाबा को वहाँ से लेकर भगवान भा, वहाँ से लेकर उन्हें आ गया अब भगवान की रास मिला का बड़ा सुंदर वर्दन दिया गया सुखदेव जी रात लीला का वर्णन कहते हुए समय कहते हैं श्लोक में भगवान अपीत रात्रि शरदों फुल मल्लिका भगवान के सिर सुखदेव जी ने शी सुम किया आज भगवान ने बंसी बजाई इससे पहले जब भगवान बंसी बजाते थे तो आपने श्रमण किया वेणु गीत के अंदर पक्षी उड़ना भूल जाते थे पशु चलना भूल जाते थे मनुष्य तो क्या देवताओं का चित ठिकाने नहीं रहता। लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाई है वो सबके लिए नहीं केवल गोपियों के लिए मधुर धुन जब गोपियों के कानों में गई एक गोपी जो थी वो गहूं का दूध निकाल रही था जैसे बंसी की धुन कान में आई दूध निकालाना छोड़ा और सीधी धुन सुनकर बंसी की निधि में जा रही है एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही है। बंशो की धुन मकान में पड़ी तो हलवा तो छोड़ा वो जो चमच था हाथ में वो ही लेकर जा रही एक गोपी अनंत का धारण कर रही थी यानी कि गहने आभूषण कर रही थी नाक की नकली कान की नकली को कहीं नाक में या सर पर लगाकर उल्टी फुल्टी बनकर चल दी एक गोपी कपड़े पहन रही थी बंशी की दोनों कान में आ गई तो उल्टे सीधे कपड़े पहने और वो भी सीधी एक गोपी अंग लेपन कर रही थी तो समझते क्या होता है डेंटिंग वो मेकअप करना तो गोपी वो कर रही थी एक बंशी की धुन सुनी तो वो अंग रंग उल्टा सीधा हो गया चलिए एक गोपी आंखों में काजल लगा रहे एक आंख में लगाया और एक को छोड़ दिया जैसे बंसी धूमचान में पड़ी और कहा जा रही है गोपी बोले गोपिया गोविंद से मिलने की लालसा से दोड़ी दोड़ी जा रही जब गंगा जी का जल गौमुख से आता है ना, नीचे बड़ी तेज धारा होती है गंगा जी तो जो छोटे मोटे पत्थर आते हैं उसको तो बहाकर लेकर चली जाती है और जब विशाल पर्वत आते हैं तो वहाँ गंगा जी अपनी धारा को मोड़ लेती है मुड़ जाती है वास्तव में गंगा जी को किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना अपने प्रियतम सागर से मिले इसी तरह ये सब गोपियां जो हैं, ये जा रही है लेकिन लिए बोले अपने सागर श्री कृष्ण ऐसी मिलने के लिए जा रही है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, केवल श्री कृष्ण ऐसी ही मिलन करना है इस तरह गोपियां जा रही है एक गोपी जब जाने पति की सेवा कर रही थी जाने लगी तो पति ने उसे नहीं जाने दिया एक कमरे में बंद कर दिया उस गोपी ने कृष्ण के विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया और शरीर त्याग के समय का प्यारे अंत या मती सहागति ऐसे नहीं तो मैं शरीर त्याग के तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी तो इन सब गोपियों के पहले वो गोपी मार हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब गोपियां वहां पहुंची गोपियों तो के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया स्वागतम आपका स्वागत है आओ आओ आओ हाँ देवियों आपका स्वागत है गोपिया गदगद हो गई कि बंसी बजाकर बुलाकर और कितने प्यार से हमारा स्वागत कर रहे भगवान ने कहा तुम कारण किस लिए आई हो गोपियाँ बोले बात पहले बंसी बजाकर हमको बुलाया और पूछना क्यों क्यों आए हो अच्छा अच्छा शरद पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा में चांद में अमृत आ जाता है तो हमने एक मरतमा मैंने किया है भगवान ने शाह करेंगे शरद पूर्णिमा तो होता ऐसा है कार्तिक मास में जो शरद पूर्णिमा आती है ना सर्दियों में आती है शरद पूर्णिमा उस वक्त भगवान मोटी वन में राज करते हैं तो उस दिन चांद में अमृत आ जाता तो वैष्णव लोग क्या करते हैं कि भगवान को सफेद वस्त्र पहनाते हैं सफेद कपड़े तो भगवान को छत पर ऐसे रखते हैं, टेबल पर खीर बनाते हैं और खीर भगवान के पास रखकर झूमते है नृत्य करते हैं रात करते हैं भगवान के आदि में तो रात्रि में बारह बजे के बाद तो उस वक्त जब अमृत चाँद में जाता है तो उसकी श्वाय जो में है खीर पे बढ़ती है हमने उस अमृत के कार्य ना? वो भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो प्रसाद मिल जाता तो है ये होता है शर्त पूर्ण शरद तो भगवान कह रहे हाँ हाँ शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है देखने आई लेकिन बात जंगल वाली है जंगल में घूम रहे हो और किसी भालू छीते की नजर पड़ जाए तो वो तो खा जाए छली देवियों इतनी रात्रि में किसी को घर से नहीं आना चाहिए लोग क्या कहेंगे लोग बुरा बला कहेंगे अब जब ऐसे कहा तो गोपी ने कह दिया जो शीश तनी पर धर धरना सके वे प्रेम गली में आवे क्यों? जो ताने जग ज ना सके से वे तो लगा बे क्यों भगवान क्या कह रहे भगवान कह रहे गोपियों जाओ इतनी रास्ते में किसी जवान छोरी को घर से नहीं आना चाहिए लोग बुरा भला कहेंगे ताने देंगे तो गोपियों ने कह दिया हमको परवाही जो शीश कली पर धरना सर्व कली मतलब कलवा मतलब तो वो प्रेम गली में आ आने बच्चे वे ना सके से इसलिए छोड़ दो हमारी चीज आप भगवान पति व्रता स्त्री को पतिवरता स्त्री का धर्म बताए तो पतिवरता स्त्रियों अपने पतियों को छोड़कर इतनी रात्रि में आ गई पति वर्ता स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए पागल हो डे हो। हो, गुस्से वाला भी हो तुम्हें ऐसा ही करना गोपियाँ सुन रही लाल पीली होती जाए। बोले पहले को तो खुदने ने बंसी पर हमें बुलाया और इतने भाषण हमें दे रहे सुनो भाषण भगवान की गोपी पर नजर पड़े बोले देख घड़ी की तरह तेरी आयु ढलती जा मैं तो कह रहा हूँ अभी भी भक्त है तू विवाह कर खुशी की तरफ नहीं देखा तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा ना रोक ले हमें रोता हुआ कोई चेहरा चले तो मुड़ के गली की तरफ नहीं देखा मानो गोपियों का भाव है गोपियां के प्यारे हमारी छोड़ हम सब फैसला पक्का कर कर आ गए अच्छा क्या चाहती हूँ बोले भोग लगे क्या लगाएंगे भोग भक्त और भात दोनों एक ही शब्द है भात होता ना भात फिर ये चावल छिड़की में होता उसको कूटा जाता है कितना कष्ट है कूटने में उसको कूटते तब वो चावल अंदर से बाहर फिर उसके बाद उसको कितना कष्ट होता है गरम गरम पानी में वो उबलता है वो कष्ट उसके बाद उसमें निम्रता आ जाती है वो गल जाता है और भात भोग लगाने के लिए तैयार है इसे ही कहते हैं भक्त पहले तो भक्त को माया चपेटती है अरे साहब ऐसे भी ऐसा भी होगा एक मतलब तो हमने कथा करी बोले प्रभु कथा नहीं करी तो बच्चा बहुत कष्ट हो रहा चप्पल रखकर प्रार्थना कर रहा ये क्या हुआ कथा कोई तुम्हें कुछ कष्ट थोड़ी पहुंचाती है कथा तो भगवान ऐसी मिलाती है पर लोगो का मायना ऐसा है इस तरह से बोलते हैं भक्ति का मतलब क्या है कि आपने माया को युद्ध भूमि में छेड़ दिया एक तरफ माया और एक तरफ आका फिर आपको माया तो बहुत कष्ट हो जाए तो हम जो है भोग लगाने गोपियों के दिव्य भाव को देखकर भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान ने सब गोपियों के संग राज और राज करने के कारण भगवान का नाम बोलो रास बिहारी भगवान की भगवान राज बिहारी हो गए एक गोपी को हुआ मान और दूसरी गोपियों का हो गया अभिमान इसलिए जिनको अभिमान हुआ राज करते करते उन्हें छोड़कर चले गए और जिनको मान हुआ उन्हें लेकर चले गए क्योंकि नाच करते करते गोपियों ने क्या कहा बोले देखो देखो हमारे इशारे पर नाच रहे भगवान ने कहा अभिमान मुझे पसंद नहीं है इसलिए भगवान जो है